चौलीसम अष्टम मंत्र प्रतिशत व्याख्या करते आज यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का आठवा मंत्र पढ़ा जायेगा और इसकी व्याख्या की जाएगी अस्य मन्त्रश्च दीर्घतारिति आत्मावेदता स्वराज्यति कुरो वर्तते ईष्मन्त्रता दीर्घतारिति आत्मावेदता स्वराज्यक्तिछन्द और विकार पुनः परमेश्वरः ईदृशः इत्याह फिर परमेश्वर कैसा है इस विषय को इस मंत्र ने कहा है, सर्व सदा व्याो अस्थ शुक्रम आशीषक्ति मत अकार सूक्ष्म अवराम अद्रम सैद्यम अस्नाविम नारी आदि सम्बन्ध रहित शुद्धम अविद्यात सदा पवित्र पापबी यही पापे कदाचि नव पवित्र मनीषी सर्वेश जीवा मनोवृत्ती मिथ्या योदा पापीन पिहवती स्वयं अनादिस्व योगपत्तिर्गिरा माता गतवास जन छ च न विद्यन्ते यथा तथ्यतः यथा वेदद्वारा सर्वान् पदार्थान् विशेषेण तदधातेभ्यः समापनेभ्यः अनादिस्वरूपाभ्यः स्वरूपेण उत्पत्तिः समाभ्यः प्रजाभ्ये मनुष्यो शोब्रह्म शुक्रम् शीघ्रकारि सर्वशक्तिमान् तकारम् पूज सूक्ष्म और कारण करित्र रहित और नहीं छेद करने योग्य अस्नाविरंग नारी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित शुभ अविद्या आदि दोषो ऐसी रहित होने से सदा पवित्र और अपाप विद्व जो स्वाप स्वास्थ्य और पाप में प्रीति करने वाला कर्मी नहीं होता परि अगार सब और ऐसी व्याप्त जो कवि सर्वत्र मणिषी सब जीवों के मनो की वृद्धियों को जानने वाला परिभू दुष्पातियों का तिरस्कार करने वाला और तैम स्वयं अनादि स्वरूप जिसकी संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश माता पिता गर्भवात जन वृद्धि और मरण नहीं होते वह परमात्मा शास्त्र की सनातन अनादिवरूप अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रही समाध्या प्रजाओं के यथार्थ भाव ऐसी अस्थाना सत्तों को व्यार्थ विशेष कर मनाता है सह वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने योग्य है मनुष्यों जो अनंत शक्ति अजनवाद न्यायकारी, सबका सदामुक् नियता अनादि आरम्भीरम्बन्ध को अपने कहे वे, से और उसके को जना विद्या उपदेश न करे तो कोई विद्वान् न हो धर्म वेद प्रार्थना करो है. वेदप्रार्थ जि योग विद्या आ योग विद्या लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को योगाभ्यासी को यह परिज्ञान रहना चाहिए कि मैं योगाभ्यास के माध्यम से इसको प्राप्त करना चाहता हूं अपनी अपनी पद्धतियों में लो लड़े हुए हैं और ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से शांतों को बताते साधारण लोग इन मतमतांतरों से पार नहीं निकल पाते निर्वाचन करें और वेद के पश्चात वेदानुकूल्यचिक्र गर्वों के आधार पर ईश्वर का निर्वाचन करें तो ये समस्याएं जो हैं ये दूर हो जाएगी इस वेद मां में स्पष्ट रूप से जो बातें कही गई इसमें ये जितने भी वाद विवाद हैं दुनिया के अंदर इनमें तो ईश्वर का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया जा रहा है उससे लोग भ्रम पड़ते जाते हैं स पर वार सीश्वर परि एदार सब जनपद है परि दे जाए फिर अकायम स्पष्ट शब्द है, काया कहते हैं शरीर को ये हमारा शरीर काया है एक मंत्र ने कहा अकायम का शरीर नहीं होता शीरता पर शरीरों की बात आई है वहां पर आहा शरीर केले आगल शरीर है हैं हि महापुरे करते हैं करते है। दूसरा सूक्ष्म शरीर है जो आधी सृष्टि में बनाया गया था आज भी वही है और जब तक पढ़ना नहीं होगा तब तक वही रह गया यदि किसी व्यक्ति की सृष्टि के मध्य में मुक्ति हो जाए उस काल में सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है यदि मध्य काल में यदि मुक्ति न हो तो आदि कृष्टि से ये निर्मित शरीर जन्म जन्म पांच में लाखों करोड़ जितने भी जन्म होते हैं वो सूक्ष्म शरीर ही चलता जाता है जब तक पड़ा नहीं होता हम मुझे पुरुष शरीर छोड़ देंगे कल्पना लिए, और हमसे कुछ भूले हो गई दोष हो गए और पाप की मात्रा बढ़ गई तो हमको पशु योजना में गधे घोड़े सोर में जाना पड़ेगा पर गदे गोड़े गे घोड़े पर जाएंगे तो शरीर वही रहेगा और जब उस पाप का सबसे मन अधिक बढ़ा हुआ भोग देंगे फिर लौट करके आएंगे तो मून शरीर में आएंगे और सूक्ष्म शरीर वही रहेगा सूक्ष्म शरीर वही रहेगा आपके मन में महना भी हो जाती वै मे सा अब्देश कार्युत्ते वा शरीर कुत्ते तु खाता का महासी पता नी का का वै तु वै शरीर अस्ति वा अव कहते कि भ पशुं का जो शरीर अलग आत्मागा शरीरी अल त मातां का दूसरे प्रकार का है और तो में हो रहा है। आ, उनका ये तो कहते हैं ये पशु यही आना ही कि नहीं है ये अलग से खा रहे अच्छा हम कहते हैं ऋषियों ने तो यह नहीं माना ऋषि को ये मानते हैं कि मनुष्य शरीर जो है उसमें जो आत्मा है वही गधा गुंडा केट पतन बनता पॉपर का अलग बढ़ा भोगने का रंग कैसे में आ गया था पुनः बात करता है तो फिर पुश्य में जाता वही शरीर शरीर मरने वाला आत्मा बदलता तो ये कल्पनाएं ऋषियों के से है तो ब्रह्मा कुमारी मत है अब प्रभत का बहुत बड़ा केंद्र है और वेदों के दर्शनों के गीता के इनके ऋषियों के विरुद्ध मत था प्रचार प्रसार जो लडक है विशेश ब्रह्मा कुमारी न अधिकतर ब्रह्माकुमा अस्ति अपि या माता बैी या मुक्मना अ्याह्माकुमा सरपी य वै सरपीबी बैठे क्या आरे बहु का लड़कियां उधर लडकियागरके सारे भारत मे अङ्ग पदा का लडकिया उत् हा सकति हा सक योजना कु परिश्रमी को त्याग ने बहु जीत इोना पुन देशे तो तो मशीनों ने ने ने तो कहीं कहीं। उनके पहले है का था था का so, होता है है होता हैं हैं रहता आरते आगते एके घण्टी पा बिरता वो जब तेल निकालने वाला अपने दूसरे काम करता रहता वैल आपने अपने आप करता है। चले? और किसी व्यक्ति ने रोज का कपाटे बनाए. क्या बनाई वो कह रहे हैं क्या नहीं तेल निकालने वाले व्यक्ति जो तू अपने काम में लगे रहता है और इसे गले में तुमने धंबान ली पता नहीं चलता क्या हो रहा आप पीछे आज होगी अगर ये मुझे ये जो घंटी बढ़ती रहती है तो तू में बदलता है और ये खड़ा हो जाए हमने किरदे को नहीं आए तो घंटी देना मुझे वो कहने के बैल आ रही कमाई नहीं है इतना इतना ज्यादा घंटी बाद देखिए आप काम करता रहे तो ये प्रस्ताव दिया जाता है कौन लोग भय की तरह माता इसी प्रकार की इसका विभाग दिया इसकी सगाई कर दी इसको यह कर दिया इसको डाला गया था आदर्ष का दिया फिर दोनों देर को भय की तरह दो चार काम करते फिर मर जाते हैं तो माता ध्यान दो मुनिषरीर मिला है जब एक और अमर धो रहे है। वो अमर धोते जा रहे हैं कितना साइके से लिया है और आप यहां पर रहो तो अन्याय अज्ञान जो है सबको दबा डालेगा और इसका डरा अतीक हो जाएगा यहां तो यह वेद कहता है सो परिवर्त परमात्मा सबसे बड़े वाले वेद तो यह कहता है और उन्होंने सबके बह परमात्मा वाले सिद्धांतिकाल अब बढ़े दो सीता प्रश्नोत्तर के माध्यम से तैयारी दिखा रहे प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर देने प्र से त्याग दिखाने पुरुषोत्तर के हिता चे वनातनी चेही स ई ईश्वर कति उ ध्यान दे यीवन रोटी कपडा मकया पिया मर जीवन बेकाल पशुन स्व है। सब जगह परमात्मा की ज्यवान है सबके पास उन्हें कोई देवता शिव जी की रचना करता वो कहते हैं भगवान एक जगह पर है परम धाम नाम हो हम पूछते हैं तुम ये बताओ किसी वैज्ञानिक ने परमधाम देखा आज तक नजर रहता हो वैज्ञानिक कितनी दूर तक चले गए इन्होंने सुनाया अपने अहमदाबाद में रहते हैं वैज्ञानिक ये देखो इनकी खोज खातक के लिए उन्होंने बताया ये सूर्य का प्रकाश एक मिनट नहीं आठ मिनट में लगभग धरती पर पहुंचता है और एक सेकंड में लगभग तीन लाख किलोमीटर चलता है और आठ मिनट में धरती पर पहुंचता है इतनी दूरी पर सूर्य भरा है और ये ऐसे सूर्य आकाशगंगा जिसको बोलते हैं हिंदी उस में उसमें दस अरब सूर्य और ऐसी ऐसी आकाशगंगा दस अरब होल्डरेंगे कल्पना करकेगा और वो वह ब्रह्मधाम और ये पढ़े लिखे लोग ब्रह्मधाम को ईश्वर रहता है पूरे लिखे रहे जो कि हिंदू है अपने भक्तों को दर्शन देता है वही बढ़िया बढ़िया सारा हिसाब किताब करता है इन्होंने सारा का सारा देश का गीता का सब का फिलन लगाया में भी ये बात बिल्कुल साथ देखिए क्या बात है ईश्वर सुरलभूताना हृदय से अधिक अच्छा मार्ग है ईश्वर सर्वलभूताना हृदय से अधिक शरीर सभी गुरुओं को के हृदय में ईश्वर रहता है और सारे प्रसार को अपने नियम न चला रहा है जीता मन सह परिए अब देखो अकायम शरीर धारण नहीं करता ईश्वर सरकारचार्य जी ने इसी वेद मंत्र के व्याख्यान में सरकारचारी आदि श्रंकाचार्य जी ने लिखा है ईश्वर जो है सभी शरीर में दे रही है ये ईश्वरी पाते में है सूच सही सूक्ष्म सही और कार्य सही ईश्वर का कोई शरीर नहीं होना और ये घट्टा लगाते ईश्वर अवतार लेने आता है ये आया वो आया बेकार की बातें सारी की सारी लम्म्बा चौडा व्याख्यान मन्द्रम समाप्त ईश्वर क स्वरु शब्दा ध्यान कम का परमात्माक्रम अनन्त बलवन् टीकाकर्ता शीघ्र कार्य अकारण अभृण उमीता अना विरम नर आता शुद्ध है अयोद्यां चिपा कवि नी कर्तता कवि सर्वज्ञ मनीषी सबकी मानसिक भावना को दया मान है परी, भू दुष्टों को दंड देने वाला और सबके ऊपर अधिक खाता स्वयं भू कभी भी उपन्न नहीं होता स्वयं सिद्ध है अंत में बात कही याद आत के तो के में घाट खावत रूप में प्रति की आदि में वेदों का ज्ञान देता है शाश्वती है समाग्र शाश्वती है समागह राष्ट्रवती प्रजा ही हो ये भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं न विकासवादी कहते हैं ज्ञान का विकास हो रहा है अपने आप विकास हो जाता है पढ़े लिखे सुनो इनने ये पूछ लिया करो कि वे तरह से ज्ञान काम पर रहता था भौतिक वैज्ञानिक भी मानते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती केवल जी समझ बात से, भाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती पहले भाव आत्मविपत्ति होगी, उसको उद्बुद्ध किया जाता है जगाया जाता है अभिव्यक्त किया ये भी ईश्वर नहीं है उनके मत में रचना की तो यह बताओ दृष्टि कि रचना से पहले ही ज्ञान कहां पर ज्ञान ज्ञा का में रहेगा ज्ञान सदा ज्ञाता में रहेगा केवल तत्व रहेगा बिना ज्ञात यह ज्ञाप रहे नहीं और ईश्वर कोई है नहीं उनके मत में तो ये बताओ इतना ज्ञान विज्ञान अमित विज्ञान वो भी मानते ये कहां रहता था, था इसका कोई उत्तर नहीं है हमारे पास में इसका उत्तर है ये सारा ज्ञान विज्ञान भौतिक ज्ञान विज्ञान के भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो ये ईश्वर में रहता है और ईश्वर के ही पास से सारा ज्ञान विज्ञान चलता है चाहे वो भौतिक विज्ञान हो चाहे विज्ञान हम जितने भी ये को देखते हैं इनका अपना ज्ञान नहीं ये ईश्वर से ही आया है योगी लोग ईश्वर को जानने वाले लोग ऋषि लोग जो विद्वान बनते हैं वो ईश्वर को ईश्वर के ज्ञान को लेकर विद्वान बनते स्वतः कोई विद्वान नहीं बनता इसलिए यातात तो थीक -थीक को अर्थन था, ठीक ठीक अर्थों को ईश्वर ने हमारे लिए बताया है इसलिए हम वेद में बताए मानस को लेकर चले और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे ही परंतु ऐसी बैठा रहे काम देने वाला मतलब नहीं जो है जो व्यक्ति पुरुषार्थी या परिश्रम करता है तो वो आगे बढ़ता है जो आरसी है प्रमादी है वो दिखे रह जाता है आप कहते रहे प्याख्या देते रहे ये वेद में यह लिखा है दशमों में वो लिखा है और परिश्रम करेंगे तो वो लिखा लिखा आए ये अंग्रेजी भाषा देख ली आपने कैसी भाषा है विनय किसी भाषा वैज्ञान वैज्ञानता भीपडि लिखना कु पढना कुछ बोलनािखा जाता, जा जाता बोला बोला जाता है, लिखा अस्ति ये लोगो इश्रम इ पुहूति दे और विश्वे अव प्रवेशीया नी भाषा पुरस्थ का पु अङ्ग्रेजो न अपनी निगमी भाषा का सारे विश्व के दिमाग में प्रवेश कर दिया और यह वैज्ञानिक भाषा ऐसी वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक लोग जी सबसे इनको वैज्ञानिक भाषा मानते हैं ये केवल दो चार कोष्टियों को खरीदे नहीं वो नहीं कर पाते इन्हीं दिनें लोग इसको कुछ करते हैं ऐसी वैज्ञानिक वस्तुएं हैं इनके ऊपर हाथ पर आदरे बचे भारत के लोग और दूसरे लोग ने उसी चीज को आगे लगाए और हमारी जो अस्थायी है वो लुप्त हो है यह आयुष कार्ड हुई भूमि में आकर्षण सकती है ध्यान देखना ये कहते हैं कौन सौ मुझे दूसरा भी कार्य किया आपने कभी दर्ज करके तक स्कूल पढ़ा दर्शकों में ये हजारों वर्ष पहले की बात है भाव अच्छे काम नहीं ले रहा है भूमि में आकर्षण करती है उसका कोई प्रचार नहीं कोई उपाय कोई साहित्य नहीं आविष्कार पहले हो चुके थे अतः ग्रहण का ऐसे होता है ये क्या भाई जैनू की खोज सूर्यग्रहण केता चन्द्रग्रहण केख कि ये विषयी खोज् सूर्यग्रहण केता चन्द्रग्रहण केता परिश्रम गुण हि और पिश्रम उल् चित्र मे दिमाग इन् पठ्यमाग पिया समोड पठ काले जो भगवान् की कानि को धनाेते को भगवता अने आप चीट पदाति आपति कोडो लो का दा किशाी बहि क्रू अहो अहो अचि की अगे तु अच्छी वारे की एकवास ती बु मि तो बिना परिश्रम के कुछ होने वाला है संकल्प करो और परिश्रम करो आज भी हमारे पास में मानव कल्याण की रीतिया विश्व के कल्याण की विद्या उपस्थित है दिल्ली मान है जिंदगी के पास नहीं है एक भाग हो नीचा है उनका भौतिक विद्या आत्मविज्ञान विज्ञान उनके पास में नहीं है इले वो मनवा का कल्याणीते हा यदि वोगि आत्मविचार जीव कोरो अथवा ईश्वर आगे बे सोनी क्रिय कुपाय भारत कालमाग यदि वो आत्मात्माोडेते अने मोदी ज्ञाने सा महोदय ईश्वर जो सक्री यदि आत्मात्मारते परिणाम अपना विनाश और दूसरे का विनाश होगा यह ऐसा ही होता है। हम इन पुरुषार्थ करते हैं कि आध्यात्मिक विद्या को उभारते हैं योगाभ्यास करते हैं और परमात्मा कैसे देखा जाता है ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होता है ये वैज्ञानिकों से बता देंगे तो हमारी बात मान लीजिए इतना परिणाम आपको करना चाहेंगे अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है